संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व श्री कृष्ण और भीष्म की बातचीत तथा तो भीष्म का आश्वासन पाकर युधिष्ठिर का प्रश्न करने के लिए तैयार होना जनमेजय ने पूछा महामुने जब पांडव बाण सैया पर सोए हुए भीष्म जी की सेवा में उपस्थित हुए उस समय क्या क्या बातें हुई तब मुझे बताइये वैश्वान जी ने कहा राजन उस समय वहाँ लारद आदि महर्षि तथा तो बहुत से सिद्ध भी पढ़ारे थे महाभारत युद्ध में जो मरने से बच गए थे वे युधिष्ठिर आदि राजा तथा धृतराष्ट्र कृष्णभीम अर्जुन नकुल और सहदेव भीष्म जी के पास जाकर शोक करने लगे तब नारद जी ने थोड़ी देर तक कुछ सोच विचार कर वहां उपस्थित हुए राजाओं तथा पांडवों से कहा महानुभाव भीष्म जी भगवान सूर्य की भांति अब अस्त होने वाले हैं अतः यह समय इनसे कुछ पूछने का है क्योंकि चारों वर्णों के जो नाना प्रकार के धर्म हैं, उन सबको ये पूर्ण रूप से जानते हैं ये वृद्ध हो गए हैं और अपना शरीर छोड़कर उत्तम लोकों में जाने वाले हैं इसलिए आप लोग इनसे अपने मन की शंकाए पूछें। नारद जी के ऐसा कहने पर सब राजा लोग भीष्म जी के निकट आ गए किंतु तो किन्ही को उनसे कुछ पूछने का साहस न हुआ सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे तब पांडु नंदन युधिष्ठ ने श्री कृष्ण से कहा आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो पितामह से प्रश्न कर सके अतः आप ही पहले बातचीत शुरू कीजिए तात हम लोगों में तो आप ही सबसे बड़े हैं। जो, जो कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मी से पूछा राजेंद्र आपकी रात सुख से बीती है ना अब तो आपकी बुद्धि का विवेक जागृत हो गया होगा सब प्रकार के ज्ञान भाषित हो रहे होंगे ना अब आपके हृदय में दुख तो नहीं है मन की घबराहट दूर हो गई है नीष्णु जी ने कहा वासुदेव मेरे शरीर की जलन मन का मोह थका शोक और रोग ये सब आपकी कृपा से तत्काल दूर हो गए थे अब मैं हाथ पर रखे हुए फल की भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल की बातें स्पष्ट देख रहा हूँ वेदों में जो धर्म बताए गए हैं तथा वेदांत द्वारा जिनको जाना गया है उन सब धर्मों को मैं आपके वरदान के प्रभाव से जानता हूँ जनार्दन शिष्ट पुरुषों ने जिस धर्म का उपदेश किया है वह भी मेरे हृदय में है मैं देश जाति और कुल के धर्मों से भी अपरि नहीं हूँ चारों आश्रमों के धर्मों में जो तत्व है जानता हूँ जिस विषय में जो कुछ भी कहने योग्य बातें हैं उन सबका मैं वर्णन करूंगा आपकी कृपा से अब मेरे मन में कल्याण में बुद्धि का प्रवेश हुआ है आपके ध्यान से मेरा बल इतना बढ़ गया है कि अब मैं जवान सा हो गया हूँ आपके प्रसाद से मुझम अब कल्याणकारी उद्देश्य देने की शक्ति हो गई है तो भी मैं पूछता हूं कि आप स्वयं ही जेठ को कल्याण का उपदेश क्यों नहीं देते श्री कृष्ण ने कहा विष्णु जी यश और श्रेय की जड़ मैं ही हूँ संसार में जो भी सत्य सत्य पदार्थ है वे सब मुझे ही उत्पन्न हुए हैं अतः मैं तो यश से परिपूर्ण हूं ही अब आपके यश को बढ़ाना है इसीलिए मैंने आपको प्रचुर बुद्धि प्रदान की है राजन जब तक यह पृथ्वी कायम रहेगी तब तक संपूर्ण लोकों में आपकी अक्षय अच्छा कृति फैली रहेगी के पूछने पर आप जो कुछ भी उपदेश करेंगे वह वैदिक सिद्धांत की भांति इस भूमंडल में मान्य होगा जो आपके उपदेश को प्रमाण मानकर उसे अपने जीवन में उतारेगा वह मृत्यु के बाद सब प्रकार के पुण्यों का फल प्राप्त करेगा संसार में आपके सुयश का अधिकाधिक विस्तार कैसे हो यह सोचकर ही मैंने आपको दिव्य बुद्धि प्रदान की है राजन ये मरने से से बचे हुए आपके पास धर्म की से बैठे हैं आप इन्हें उपदेश कीजिए आपकी अवस्था सबसे बड़ी है आपने शास्त्रों का अध्ययन और सदाचार का पालन किया है साथ ही राजधर्म तथा तो अन्य धर्मों के भी विशेषज्ञ है जन्म से लेकर आज तक किसी ने भी आप में कोई दोष नहीं देखा है सब राजा इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता हैं। आपने सदा देवताओं और ऋषियों की उपासना की है इसलिए आपको अवश्य ही धर्म का उपदेश करना चाहिए मनीषी पुरुषों ने यह धर्म बताया है कि विद्वान से जब प्रश्न किया जाए तो उसको उचित है कि सुनने की इच्छा वाले लोगों से धर्म का उपदेश करे जो प्रश्न करने पर भी उपदेश नहीं देता उसको बड़ा दोस्त लगता है अथा जिज्ञासु भाव से पूछने पर आप इन लोगों को अवश्य ही उद्देश्य करें मैं संपायण जी कहते हैं राजन श्री की बात सुनकर महातेजस्वी भीष्म जी बोले गोविंद आपके प्रसाद से इस समय मेरा मन स्थिर है और वाणी में भी बल आ गया है अब धर्मात्मा युषिषण मुझसे धर्म विषय प्रश्न करे इससे मुझे प्रसन्नता होगी और मैं संपूर्ण धर्मों का उद्देश्य कर सकूंगा जिनमें धैर्य, इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मचर्य, धर्म, ओज और वर्तमान रहते हैं, हैं, जो संबंधियों, अतिथियों, तथा का सदा सम्मान करते हैं। सत्य, दान, तप, सूरता, शांति दक्षता तथा स्थिरता आदि समस्त सद्गुण जिनमें सदा मौजूद रहते हैं जो कामना से क्रोध से भय से अथवा किसी स्वार्थ के लोभ से भी कभी अधर्म नहीं करते यज्ञ वेदाध्यन और धर्म में जिनकी सदा प्रवृत्ति रहती है जिन्होंने शास्त्रों का रहस्य किया है, तथा जो को आपके निकट आने में संकोच हो रहा है ये अपने को अपराधी मानकर भयभीत है जो पूज्य थे आदर के पात्र थे जिनकी इनमें भक्ति थी तथा जो गुरुजन संबंधी बंधु बांधव एवं अर्घ योग्य थे उन सबको इन्होंने इन्होने से विदीर्ण किया है इसी डर से आपके पास नहीं आते हैं विष्णुजी बोले श्री कृष्ण जैसे ब्राह्मणों का धर्म है उसी प्रकार युद्ध में विपक्षी के शरीर को मार्ग गिराना भी क्षत्रियो के लिए धर्म ही है ताऊ चाचा बाबा भाई गुरु संबंधी तथा बंधु बांधव कोई भी क्यों न हो यदि वह असत्य के मार्ग पर चल रहा है तो युद्ध में उसे मार डालना धर्म ही है गुरु भी यदि लोभ से में फंसकर पाप का का देता हो हो, और अपने नियत आचार त्याग कर चुका हो, तो उसे जो युद्ध में मार डालता है वह छत्र धर्मज्ञ ही है जो लोभवश धर्म की सनातन मर्यादा पर दृष्टि नहीं रखता उसको युद्ध में मारने वाले छत्री को धर्मज्ञ ही समझना चाहिए युद्ध में खून की नदी बहा देने वाला छत्री धर्मज्ञ ही माना जाता है संग्राम में शत्रु के ललकारने पर ललकार के लिए लड़ना अनिवार्य हो जाता है मैंने उन्हें कहा है कि युद्ध छत्री के लिए धर्म का पोषक स्वर्ग प्रदान करने वाला और लोक में यश फैलाने वाला है भीष्म के ऐसा कहने पर धर्मनंदन युद बड़ी विनय के साथ उनके पास गए और उनकी दृष्टि के सामने खड़े हो गए फिर उनके चरणों में मस्तक झुका दिया विष्णु ने भी आश्वासन देकर उन्हें प्रसन्न किया और उनका मस्तक सूंख कर कहा बेटा बैठ जाओ डरो मत संकोच छोड़कर जो कुछ पूछना हो पूछो